राजयोग प्राण फिर हम यह भी जानते हैं कि जिस गति ने अब अव्यक्त भाव धारण किया है उसे हम फिर से व्यक्तावस्था मिला सकते हैं ऋण अभ्यास के द्वारा शरीर की कुछ गतियाँ जो अभी हमारी इच्छा के अधीन नहीं फिर से पूरी तरह वश्र मिलाई जा सकती है इस प्रकार विचार करने पर दिख पड़ता है कि शरीर का प्रत्येक अंश हम पूरी तरह अपने इच्छा के अधीन कर सकते हैं इसमें कुछ भी असंभव नहीं बल्कि यह तो पूर्ण रूपेण संभव है योगी प्राणायाम द्वारा इसमें कृतकार्य होते हैं तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राणायाम में श्वास लेते समय संपूर्ण शरीर को प्राण से पूर्ण करना होता है अंग्रेजी अनुवाद में प्राण शब्द का अर्थ किया गया है श्वास इससे तुम्हें सहज ही संदेह हो सकता है कि स्वास के संपूर्ण शरीर को कैसे पूरा किया जाए वास्तव में यह अनुवादक का दोष है देह के सारे अंगों में प्राण अर्थात इस जीवनी शक्ति द्वारा भरा जा सकता है और जब तुम इसमें सफल होगे तो संपूर्ण शरीर तुम्हारे वश में हो जाएगा देह की समस्त व्याधियां, सारे दुख तुम्हारी इच्छा के अधीन हो जाएंगे इतना ही नहीं दूसरे के शरीर पर भी अधिकार जमाने में तुम समर्थ हो जाओगे संसार में भला बुरा जो कुछ है सभी संक्रामक है यदि तुम्हारा शरीर किसी विशेष अवस्था में हो तो उसकी प्रवृत्ति दूसरों में भी वही अवस्था उत्पन्न करने की होगी यदि तुम सबल और स्वस्थ काय रहो तो तुम्हारे समीपवर्ती व्यक्तियों में भी मानो कुछ स्वस्थ भाव कुछ सबल भाव आएगा और यदि तुम रुग्ण और दुर्बल रहो तो देखोगे तुम्हारे निकटवर्ती दूसरे व्यक्ति भी मानो कुछ रुग्ण और दुर्बल हो रहे हैं तुम्हारे देह का कंपन मानो दूसरे के भीतर संचालित हो जाएगा जब एक व्यक्ति दूसरे को रोगमुक्त करने की चेष्टा करता है तब उसका पहला प्रयत्न यह होता है कि उसका स्वास्थ्य दूसरे में संचारित हो जाए यही आदिम चिकित्सा प्रणाली है ज्ञात भाव से हो या अज्ञात भाव से एक व्यक्ति दूसरे की देह में स्वास्थ्य संचार कर दे सकता है यदि एक बहुत बलवान व्यक्ति किसी दुर्बल व्यक्ति के साथ सदैव रहे तो वह दुर्बल व्यक्ति कुछ अंशों में अवश्य सबल हो जाएगा यह बल संचलन किया ज्ञात भाव से हो सकती है तथा अज्ञात भाव से भी जब यह क्रिया ज्ञात भाव से की जाती है तब इसका कार्य और भी शीघ्र तथा उत्तम रूप से होता है एक और दूसरे प्रकार के भी आरोग्य प्रणाली है जिसमें आरोग्यकारी स्वयं बहुत स्वस्थ काय न होने पर भी दूसरे के शरीर में स्वास्थ्य का संचार कर दे सकता है इन स्थलों में उस आरोग्यकारी व्यक्ति को कुछ परिणाम में प्राण जयी समझना चाहिए वह कुछ समय के लिए अपने प्राण में मानो एक विशेष कंपन उत्पन्न करके दूसरे के शरीर में उसका संचार कर देता है